कठोपनिषद वल्ली अध्यायेकल्टी एवं पुरुष प्रविलाप्य आत्में सर्व प्रलालाप्य नामकर्मिथ्यान विजि क्रिया कारक फल लक्षणं कारकफलक्षण स्वात्म थात्म ज्ञान मृच्युकु सर्पगगनमीव परिचिरजुगन स्वरूप दर्शन नव स्वस्थ प्रशांतात्मा कृतकृत्योति क्रित योत सदर्शनार्थम मृगतृष्णा रज्जु और आकाश के स्वरूप का ज्ञान होने से जैसे मृगजल रज्जु सर्प और आकाश मालिन् का बाद हो जाता है उसी प्रकार मिथ्या ज्ञान से प्रतीत होने वाले समस्त प्रपंच यानी नाम रूप और कर्म इन तीनों को जो क्रियाकारक और फल रूप ही है स्वात्म तत्व के यथार्थ ज्ञान द्वारा पुरुष अर्थात आत्मा में नीन करके मनुष्य स्वस्थ प्रशांत चित्त एवं कृतकृत्य हो जाता है क्योंकि ऐसा है इसलिए उसका साक्षात्कार कराने के लिए उद्बोधन उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत छुरस्य धारा निष्ठाधृत्या दुर्गम कवयो वधंती अरे अविद्याग्रस्त लोगों उठो अज्ञान निद्रा से जागो और श्रेष्ठ पुरुषों के समीप जाकर ज्ञान प्राप्त करो जिस प्रकार छुरे की धार तीक्ष्ण और दुस्तर होती है तत्वज्ञानी लोग उस मार्ग को वैसा ही दुर्गम बतलाते हैं अनाद्य विद्या प्रसुप्ता उत्तिष्ठत हे जंतव आत्मज्ञाभिमुखा भवतः जाग्रता, ज्ञान निद्रया घोर रूपाया सर्वानर्थबीजभूताया क्षय कुरुता अरे अनादि अविद्या से सोए हुए जीवों उठो आत्मज्ञान के अभिमुख हो तथा घोर रूप अज्ञान निद्रा से जागो संपूर्ण अनर्थों की बीजभूत उस अज्ञान निद्रा का क्षय करो कथम प्राप्योपगम्य वरान इति प्रकृष्ठाचार विद्वस्तुपदीष्ट तद सर्वातरमात्महसमीतिबोधतावगछत नुपेक्षित श्रुतिरुकंपयातृवत अतिसूक्षमबुद्दिवयेये किबुद्दिच्य क्षुरस धाराग्र तीक्षणीता दूरतया दुखे न्यो यूरतया यहाँ दुर्गमणीया तथा दुर्गम दुसंपाद पत्वक्षण मग कवयो मेधावती ये सी सूक्ष्म विषय ज्ञानमार्गस्य ज्ञान मार्ग से किस प्रकार क्षय करें श्रेष्ठ उत्कृष्ट आत्मज्ञानी आचार्यों के पास जाकर उनके समीप पहुँचकर उनके उपदेश किए हुए सर्वांतर्यामी आत्मा को मैं यही हूँ ऐसा जानो उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए ऐसा मात्र व श्रुति कृपापूर्वक कह रही है क्योंकि वह गेय पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म बुद्धि का ही विषय है सूक्ष्म बुद्धि कैसी होती है इस पर कहते हैं निश्चित अर्थात पहनाई हुई छुरे की धार अग्रभाग जिस प्रकार दुरत्यय होती है जिसे कठिनता से पार किया जा सके उसे दुरत्यय कहते हैं जिस प्रकार उस पर पैरों से चलना अत्यंत कठिन है उसी प्रकार यह आत्मज्ञान का मार्ग बड़ा दुर्गम अर्थात दुष्प्राप्य है ऐसा कवि मेधावी पुरुष कहते हैं अभिप्राय यह है कि ज्ञेय अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण मनीषीजन उससे संबंधित ज्ञान मार्ग को दुष्प्राप बतलाते हैं तत इति तत्कत्व ज्ञेस इतुच्य स्थूला तावदीयम मेदनी शब्दस्पर्श रूप रसगंधोपचिता सर्व्रिय विषयूता तथा शरीर त्रैक गुणापकर्षेण गंधादीना सूक्ष्म महत्व्यम दृष्टमु यदाकाशमी ते गये सर्वस्थूल्वाद्विकारा शब्द किसक्ष्मदी निरतिशयत्व वक्तव्यम इतदर्शयति श्रुति ही उस गेय की अत्यंत सूक्ष्मता किस प्रकार है इस पर कहते हैं शब्द स्पर्श रूप रस और गंध इन पाँचों विषयों से वृद्धि को प्राप्त हुई तथा संपूर्ण इंद्रियों की विषयभूत भूत यह पृथ्वी स्थूल है ऐसा ही शरीर भी है उनमें गंधादि गुणों में से एक एक का अपकर्ष छय होने से जल से लेकर आकाश पर्यंत चार भूतों में सूक्ष्मत्व महत्व विशुद्धत्व और नियत्व आदि का तारतम्य देखा गया है किंतु स्थूल होने के कारण जहाँ गंध से लेकर शब्द पर्यंत ये सारे विकार नहीं हैं उसमें आदि की निर्देशता के विषय में क्या कहा जाए यही बात आगे की श्रुति दिखलाती है निर्विशेष आत्मज्ञान से अमृतत्व प्राप्ति अशब्दम अस्पर्शम अरूप अव्ययं तथा रथम निगंधवत्यत अनाद्यन महत परम ध्रुव नीचा यमृतुमुखा प्रमुद्यते जो अशब्द अस्पर्श अरूप अव्यय तथा रसहीन नित्य और गंधरहित है जो अनादि, अनंत, महतत्व से भी पर और ध्रुव निश्चल है उस आत्मतत्व को जानकर पुरुष मृत्यु के मुख से छूट जाता है अशब्दम स्पर्शम अरूपम अव्यय तथा रस नृत्य नृत्यम एतद् चख्यात ब्रह्मव्यय यद्धि तु शब्दादीम तद्यतीदादिमत्वाद्यय न व्यति न छीये अतएव चंम यद्धि व्येति तद निधं तो न्येत्यो नित्यं अना तदीदम अनादी कारणे प्रलीयते कार्य यथाथिव्यादिइद तो्यवाम न त कारण अस्ति यस्म प्रलीयेता जो अशब्द अस्पर्श अरूप अव्यय तथा अरस नित्य और अगंधयुक्त है ऐसी जिनकी व्याख्या की जाती है वह ब्रह्म अविनाशी है क्योंकि जो पदार्थ शब्दादि युक्त होता है उसी का व्यय होता है किंतु यह ब्रह्म तो अशब्दादि युक्त होने के कारण अव्यय है इसका व्यय छ नहीं होता इसीलिए यह नित्य भी है क्योंकि जिसका व्यय होता है वह अनित्य है इसका व्यय नहीं होता इसलिए यह अनित्य है नित्य है यह अनादि अर्थात जिसका आदि कारण विद्यमान नहीं है ऐसा होने से भी नित्य है क्योंकि जो पदार्थ आदिमान होता है वह कार्य रूप होने से अनित्य होता है और अपने कारण में लीन हो जाता है जैसे कि पृथ्वी आदि किंतु यह आत्मा तो सबका कारण होने से अकार्य है और अकार्य होने के कारण नित्य है इसका कोई कारण नहीं है जिसमें कि यह लीन हो यथान अविद्यमत कार्यम तदनंतर यहा कदलपादेह फलादी कार्योत्दन अभी अनितृष्टि नथाप्यन्व तथाप्य ब्रह्मण अथोपि नित्यम इसी प्रकार यह आत्मा अनंत भी है जिसका अंत अर्थात कार्य अविद्यमान हो उसे अनंत कहते हैं जिस प्रकार फलादि कार्य उत्पन्न करने से भी कदली आदि पौधों की अनित्यता देखी गई है उस प्रकार ब्रह्म का अंत अंतवत्व नहीं देखा गया इसलिए भी वह नित्य है महतो महतत्वाद बुद्धाख्या विलक्षण नित्य विज्ञप्ति सर्वभूतात्मत्वाद् एष सर्वेषु भूतेषु इत्यादि स्वरूपसाक्षी सर्वूतात्म्वाद्रह्म उत्तम सर्व भूतेसु इदी ध्रुव चुटस्थ निथिव्यादी वादापेक्षि नि तदूत ब्रह्मात्म नीचायावगम्य तमात्मा मृत्यु मुखान मृत्यु मृत्युगोचराद अविद्या कामकर्म लक्षणाद प्रमुच्यते विमुच्यते नित्य विज्ञप्ति स्वरूप होने के कारण बुद्धि बुद्धिसक महत्त्व से भी पर अर्थात विलक्षण है क्योंकि ब्रह्म संपूर्ण भूतों का अंतरात्मा होने के कारण सबका साक्षी है यह बात उपर्युक्त एस सर्वेश भूतेशु गूढ़ो आत्मा प्रकाशते इत्यादि मंत्र में कही गई है इसी प्रकार वह ध्रुव कुटस्थ नित्य है उसकी नित्यता पृथ्वी आदि के समान अपेक्षित नहीं है उस इस प्रकार के ब्रह्म आत्मा को जानकर पुरुष मृत्यु से अविद्या काम और कर्म रूप मृत्यु के पंजे से मुक्त वियुक्त हो जाता है प्रस्तुत विज्ञानस्तुत्यर्थमाह श्रुति ही अब प्रस्तुत विज्ञान की स्तुति के लिए श्रुति कहती है प्रस् प्रस्तुत विज्ञान की महिमा नाचकेतम उपाख्यानम मृत्युप्रोक्त सनातनम उक्त श्रुवा च मेधा भी ब्रह्मलोके मही नाचिकेत नाचिकेतथा नाच नाचिकेता द्वारा प्राप्त तथा मृत्यु के कहे हुए इस सनातन विज्ञान को कह और सुनकर बुद्धिमान पुरुष ब्रह्मलोक में महिमान्वित होता है नाचिकेत नचिकेत प्राप्त नाचिकेत मृत्युना प्रोक्त मृत्यु प्रोक्त्यान मुख्याण सनातन चिरत वैदिकुक्त ब्राह्मणेचारेभ्यो मेधावी ब्रह्म लोको ब्रह्मलोकस्मीयत आत्मभूता उपास्यो भवित्यर्थ नजकीता द्वारा प्राप्त किए तथा मृत्यु के कहे हुए इस तीन वलियों वाले उपाख्यान को जो वैदिक होने के कारण सनातन चिरंतन है ब्राह्मणों से कहकर तथा आचार्यों से सुनकर मेधावी पुरुष ब्रह्मलोक में ब्रह्म ही लोक है उसमें महिमान्वित होता है अर्थात सबका आत्मस्वरूप होकर उपासय होता है यम परम हम गुह्यम श्रावे ब्रह्म संसदे प्रयतः श्राद्ध काले वा तदानंत्याय कल्पते तदानंत्याय कल्पत इति जो पुरुष इस परम गुह्य ग्रंथ को पूर्वक ब्राह्मणों की सभा में अथवा श्राद्ध काल में सुनाता है उसका वह श्राद्ध अनंत फल वाला होता है अनंत फल वाला होता है यम ग्रंथ ग्रंथं प्रकृष्ठ प्रकृष्टं गुह्यं गोप्यं ग्रंथ तोत ब्राह्मणा संसदी ब्रह्म संसदी प्रयत शुचिभूत श्राद्धका श्रावद भुंजना तत्दमश्यानफलाय कल्पते संपद्यते संपद्यतेचनमिस्यथम जो कोई पुरुष इस प्रकार प्रकृष्ट और को गोपनीय ग्रंथ को पवित्र होकर ब्राह्मणों की सभा में अथवा श्राद्ध काल में भोजन करने के लिए बैठे हुए ब्राह्मणों के प्रति केवल पाठ मात्र या अर्थ करते हुए सुनाता है उसका वह श्राद्ध अनंत फल वाला होता है यहाँ अध्याय की समाप्ति के लिए तदानंत्याय कल्पते यह वाक्य दो बार कहा गया है ये श्रीमत्परमस परिव्रजकाचार्य गोविंद भगवत भगव्यपाद शिष्य श्रीमद्दाचार्य श्रीशंकर भगवत कठोपनिषद प्रथमाध्याये तृतीय वल्ली भाष्यम इति प्रथमाध्यालभाष्यम प्रथमो प्रथमाध्याय समाप्तः